के बाद सुनी बंगद हनुमाना रामवंतमकस जाना सकल सु भटवेंद दक्षिण जाहू सुब पूछे वो सबकाचन सुबन विचारे गण चंद्र कर का सुना पीठ से ये आगी स्वामी सर्वभाव त्यागे पद माया से यलोका मिट सतल भव संभव शोका देह घरे परी बज राम सब काम बिहाई श्री गुणज्ञ सोई जो रघुबीर चरण अनुरागी आये सुनागी चरण शेर नई चले हर सिमर तेर बुराई पाछे पवन तमें शरनावाणी शरनावा। काज प्रभु निकट बुलावा सा शेष सरोपानी करद्रिकादीन जम जानी बहु तो तो प्रकार सीते समझायऊ तो कही बल विरह देव तुम्हें आयौ दे तो जजन्म सुफल कर चले हृदय भरी कृता निधान यद्यपि प्रभु जानत सब बाता राजनीति राखत सुरत्रता कलेशकलन खोजत सरित सर गिरी खो राम काज लयल मन विशरा तम करो अभी स्मरण करें की ये पर गिरी है और यहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी है सुग्री हनुमान जी नलनीन जाम बान आदि भी हैं उसी समय यहाँ सब बानर आ गए थे करोड़ों कोटियों बानर सब इकट्ठे हो गए थे उनको सुग्रीव ने आज्ञा दी कि तुम जाकर के सब दिशाओं में सीताजी की खोज करो तो जिसको जहां जिस दिशा में जाने के लिए आज्ञा दी थी वे अपनी अपनी ओर दिए और वहां वहां सीता जी की खोज करने लगे अब सीताजी की खोज ऐसे हो रही है जैसे भगवान श्री राम जी को कहीं कोई पता नहीं कि कहा सीताजी कहीं कहा क्या हुआ और कहाँ पर हैं इस प्रकार से हो रही है अब सुखग्रीव को खोजना है पता लगाना है तो सुखग्रीव अपने ढंग से अपने खोज करवा रहे हैं। अब हम लोग हनुमान तो उनका है कि दक्षिण की तरफ जहां जो गया था जिसमें सीता जी रोची चली जा रही थी वो दक्षिण दशा की ओर गया है तो अधिक संभावना दक्षिण दशा की है लेकिन वो दुखा भी कह सकता तो दे है कि दक्षिण गया और फिर चल पूरा पश्चिम की तरफ तो लौट कर के चला जाए उत्तर तरफ गई तो ऐसे करके उसको ये पता नहीं था कि उसमें रावण है ओलंका लिए जा रहा है ये तो उसे पता नहीं था हाँ वो जटाई ने जरूर भगवान राम को बताया था लेकिन ये बात भगवान राम ने इन लोगों को बताई नहीं उनको मालूम है कि यह सीताजी को तो रावण ले गया है ओलंका में है ये भगवान राम को संभालो लेकिन बताते नहीं ये सब अपनी खोज करते हैं कहां पर कहा गई कहाँ हैं तो सब दिशाओं में बांघर जाते हैं लेकिन दक्षिण के में ज्यादा संभावना है इसलिए वह उसकी उसकी बात आगे करते हैं कहते हैं उसके बाद में सब तब सुग्री अंगद नल हनुमत पिछली गुहे में बाईसवीं में देख रहे थे जब सब बना चले गए तब सुग्री ने अंगद को नल को हनुमान जी को इन सबको बुलाया और कहा सुमह नील अंगद हनुमान नील का नाम कभी नहीं आया था तो यहां कटिमल और मीर सबसे उन्होंने कहा हम हनुमान को भी संबोधन अंगत करके कहा कि तुम सब सुनो जानवन तो मत घीर सामाना इसके मान जान मान भी महा पर है उनको भी संबोधन करके इनके सबको कहा अब देखते हुए देखो तो इसमें अंदर जो है ये तो नेता बन करके जाते हैं प्रधान है सब में ग्रुप जो जाता है घरवाला उसमें तो सबके से चुनके ये युवराज इसलिए इनको युवराज के कारण से इनके इनके अंदर के अभी ये सभी सब करते हैं जाते हैं वहां पर लेकिन इनके मंत्री जो है हनुमान भी हैं और जानवान है ये मंत्री लोग हैं नल नील भी मंत्री हैं सहायक भी हैं तो अब ये जाम कैसे हैं अब इनका परिचय पहले बार आता है यहां पर नाम जामान का नाम नहीं आया तो अब भी यहां पर है तो ये कहते हैं जानमोन तो धीर सुजाना जानमोहन कैसे है मत भीड़ है मतधीर के माने हैं कि जिसकी की बुद्धि विचलित न हो घबराए नहीं साधारण साधारण रूपये कहते हैं धैर्यवान व्यक्ति है लेकिन तमाम मुसीबतें आई लेकिन घबराता नहीं है तो धैर्यवान ऐसे साधारण अर्थ में कहते हैं वैसे विपरीत परिस्थितियां आने जिनसे कि मन में विचार उत्पन्न हो लेकिन मन में विकार उत्पन्न न होने दे अपने मन को शांत निर्विकार बनाए रहे ऐसे व्यक्ति को धेरियवान व्यक्ति कहते हैं तो ये जहां भी बड़े धेरीवान हैं देखते हैं कि आगे जब जहां की बात आती रहेगी तो आप ध्यान देने तो पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार के स्थितियां होती हैं मन कभी घबराते हुए नहीं दिखाई देते कभी नहीं दिखाई देते ये भी कभी क्या होगा ऐसे करके नहीं करते और ये धैर्यवान व्यक्ति वो जो वो हो उसका गुण ये होता है कुछ सुझान होता है ज्ञानमान होता है समझदार होता है बुद्धिमान है ये ज्ञानमान बड़े बुद्धिमान भी है अब देखो इनमें थोड़े लक्षण उनसे मिला ये ये जानमान वो हो ब्रह्मा जी के रूप समझो ब्रह्मा जी भी ज्ञानमान हुए हैं इसलिए ब्रह्मा जी दो वेदों की ज्ञाता ज्ञानवान है तब वो करके ज्ञानवान ये भी है बुद्धिमान भी है और धैर्यमान भी है ये जान माननी फिर कहते हैं सकल इस भट मिले दक्षिण जाहु अब उनको सबको सबको आदेश देते हैं सुद्रीव कहते हैं कि सब लोग तुम दक्षिण दिशा को जाओ वहा सीताजी की पता लगाओ तुम ज्यादा संभावना उसी तरफ है उसी तरफ जाते हुए देखा कि तो संभावना अधिक उसी तरफ है जो तो कहते हैं सकल इस मिले दक्षिण जाहु और सुबह करके उनको उत्साहित करते है अरे तुम तो बड़े भीड़ हो तुम लोग दक्षिण दिशा में जाओ उसको वहां से पता के लगा करके आओ पर सीता सुबह पूछो सब कारू हो और वहाँ सीता जी की, की संबंध में सबसे पूछना और यही नहीं कि देखते देखते, देखते देखते देखते देखते एक एक कोना कोना वनमन कहाे अन्य लोगों से पूछना भी जहां कहीं कोई मिले तहाँ उनसे पूछना किस प्रकार से सीता जी तो कोई, कोई कोई ले जाते हुए तुमने देखा कहीं कोई यहाँ पर रहते हुए कहीं देखा कहीं जाते हुए देखा इस प्रकार से सब लोगों से जहाँ तक पूछते भी रहना खोजते रहना और पूछते रहना तो यही सब किया भी आगे चलकर के देखती हूँ जैसे सुग्रीव ने कहा तो खोज इसी प्रकार से होती है सीता सुबह पूछे सबका हु सबसे सब पूछना मन प्रवन बचन से जितने बिचारे हूँ और फिर समझदारी से काम लेना मन बुद्धि से सबसे काम लेना समझदारी से और वो यत्न तो विचार करगा तरीका खोजना पता लगाना कि रामचंद्र कर काज समारे वो जिसे भगवान राम का काम बने वो काम मन जी को खोजना भगवान श्री राम जी का काम है अब भगवान श्री राम जी हमारे स्वामी हैं सब शक्तिमान है हम सब उनकी शरण में हैं इसलिए उनका कार्य पूरा होना चाहिए खोज करके सीता की युक्ति पूर्वक बुद्धि लगा करके खोज करके लाओ अब देखो सुग्रु जो कोई बात कहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से भी यह घटित होता है शंकराचार्य जी कहते हैं कि सीता जो है वो तो शांति स्वरूपा है और हर जीव की शांति हरण हो गई है तुझे तो अपने मन में शांति है कुछ न कुछ चिंता कोई न कोई भय कोई न कोई कामना ये सब सब सबके पक्ष बदी होती है तो शांति हरण हो गई इस तो शांति की खोज करो तो शांति की खोज में शांति को प्राप्त करो तो कैसे शांति प्राप्त होगी यही अध्यात्म विद्या बताती है, कैसे होनी चाहिए ये यही आत्मा का काम यही है परमात्मा का काम हमारे लिए यही है कि जो हमारी शांति खो गई है उस शांति को हम खो तो अपने आत्मास्वरूप तो परमात्मा स्वरूप प्राप्त कर लें विश्राम मिल जाए हमारा काम पूरा हो जाए तो अब ये रामचंद्र कर कार्य समारे अब ये किस प्रकार भगवान का काम कैसे बने उसी में तुम तो लगना तो भानुपीठ से ये और थो आगे अब देखो आगे विस्तार करते हैं ये उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है सभी नीति की बात कहते हैं देखो ये नीत के वचन बीच बीच में आते हैं ये में से पहले बताया था संस्कृत में बहुत बड़ा साहित्य है जो नीति संबंधी साहित्य है नीति के श्लोक है नीतकार हुए है जिन्होंने की नीति ही उन्होंने रचना की है ग्रंथों की रचना की है स्लोगन की रचना की है तब उन्हीं में से एक नीति की बात यह है कि भानुपीठ से और आगी क्योंकि जब सूर्य को सूर्य को तापो तो सूर्य को पीठ से तापो। सूर्य धूप में बैठना है तो सात दिन सूर्य के मुंह करके मत बैठो पीठ करके बैठो पीठ सूर्य की धूप पीठने लगनी चाहिए घर पीठ है से ये उड़े आगे आगे तापो तो आगे को पीठ नहीं दिखाओ आगे को सामने बैठ करके उसको तापो सामने रखो अब इसमें क्या कारण हो सकते हैं स्वयं विचार करके देखो तो पता लगेगा कि आग में ताप रहे हैं और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता खनन में होता है तो कभी जगह सेको और आग जला ली करके बैठे सेकने के लिए तो के पीछे की कुर्ते में लग गया आग और वो जलने लगा तो पीछे दिखाई देगा नहीं कि आप कहाँ पर कितनी है। नहीं। तो वो आग से आग के जलने के डर रहता है पीछे में सूर्य को आगे करके बैठ के ताते तो फिर उस, उससे आंखें खराब होती हैं। आंखों की जोत जो वो है उसके ऊपर ज्यादा प्रकाश पड़ता है और आंखों ऊपर ज्यादा प्रकाश भी हानिकारक है और भी सामने सूर्य की छाती के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सारे शरीर पर प्रकाश पड़े धूप पड़े धूप तो सैकड़ी चाहिए कोई लोग इस प्रकार कहेंगे धूप में नहीं बैठते सर्दी हो जाएगी तो भी धूप नहीं देते शहरों में कुछ प्रथा इस प्रकार की है कि धूप में मत बैठो धुवी बैठो एक बात ये भी कि धूप में बैठने से अपनी चमड़ी का रंग काला पड़ता है यही सब तो जो लोग काले रंग से डरते हैं कि हिमारं कालों में हो जाए तो वो धूप में कैसे बैठेंगे धूप में जाएंगे नहीं अपने भीतरी कमरे में रहेंगे धूप में नहीं निकलेंगे लेकिन सूर्य का धूप प्रकाश स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है इसलिए सावधानी से सूर्य के प्रकाश में शरीर को सीखना चाहिए सभी के दिनों में शरीर में काफी धूप लगे तो शरीर स्वस्थ रहता है पश्चिम देशों में जो धूप बहुत कमौती मिलती है वहां पर तो धूप के अभाव वे पीड़ित रहते हैं उनका रंग सफेद पश्चिमी लोगों को अंग्रेजी फूल कैसे हो गया वो तो कोई ऐसे छोड़ा हो गया वहां तो पे सफेद हो गया तो सफेद रंग के हैं ऐसे करके अरे बेचारे लोगों को धूप नहीं मिलती उनको इस कारण उनका ऐसा हो गया है तो वे लोग फिर उनको भी अपना सफेद रंग खराब लगता है उनको जो है वो जो खूब सफेद हो गए शरीर तो उनको उसमें बदसूरज लगती है उनको तो वे लोग फिर जाकर के कहीं जब धूप निकलती है तो समुद्र के किनारे बालू में कहीं इस तरह के खुले मैदान में जहाँ धूप होती है तो वहां पर धूप में लेटते हैं चारों तरफ शरीर को पलटते हैं चारों तरफ पूरे शरीर में बिल्कुल एकदम शरीर नंगे जैसे होकर के पहने पहन करके अंडरगियर वगैरह पहने हुए वहां पे सब शरीर खुला नंगा जहाँ धूप लेट करके सब शरीर सेकते तब शरीर कुछ वो उसमें सफेद के बजाय कुछ लाल ललछला शरीर उनका पर होने लगता है तो ये सब तब उनका तब उनको सुंदरता लगती है एकदम से पेड़ जैसा सफेद वो भी अच्छा नहीं लगता है। <coughs> तो इसलिए फिर उसको शरीर को सेंकते हैं और भी उससे अच्छा होता है तो इसलिए धूप में शरीर को सेकना चाहिए तो लेकिन उसको कैसे सेंकना चाहिए से उसका तरीका है बता दिया तो ये नीट की बातें प्राणी जमाने की है ये की के से शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बात है कि भानु तीर्थ से योरे आगी और स्वामी सर्वभाव छे उसका सेवन कैसे करे सब छल छोड़ कर निश्चल होकर के करे ये, ये सिद्धांत तो स्वामी का मन ये भी है कि जहाँ कोई नौकर है और कोई स्वामी मालिक है तो वहां नौकर का धर्म ये है सेवा का धर्म यह है कि अपने मालिक की सेवा निश्चल भाव से करें, कपट में रखे उसमें मानोबाजी में करें, <coughs> ये सब उसमें जो है उसको उनको मनाइए ऐसे करना चाहिए <coughs> सब प्रकार से जैसे ही बने स्वामी का कार्य करिए, युक्ति बुद्धि भी लगावे से भी करें, परिश्रम भी करें, ये सब तो लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए कार्य बताया गया तो कहा कि देखो कि इस प्रकार से सेवा करें निश्चल भाव से भगवान की सेवा अब यहां से भगवान की सेवा के कार्य में ये सब भेजे जाते हैं तो अब ये भी ध्यान रखो कि समाज में भी सेवा करने वाले व्यक्तियों को भगवान की सेवा समझनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए उसकी यही नियम भी हैं कि जब हम निकले समाज में सेवा करने के लिए जब लोग कल्याण के लिए समाज सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं तो ये भगवान की सेवा है और भगवान की सेवा में फिर छल भाव नहीं होना चाहिए आगे जो भी गुरु की आवश्यकता है तो वो यथास्थान बताते जाएंगे सबसे पहली बात यह है कि कैसे करो कि, कि मन करण बचन सुज्जतन विचार हो उसमें मन भी लगा मैंने प्रेम पूर्वक कार्य करो सेवा कार्य और बुद्धि पूर्वक कार्य करो शरीर त्याज्य से परिश्रम करना पड़ता है तो वो परिश्रम भी करो तब वो और कहते हैं कि सब सब भाव को सब छल छोड़ करके ये सब कर ये मत डरो अरे हमको तो बहुत दबाग में दौड़ने में बहुत तकलीफ होगी और कहीं लोगों से जब मिलेंगे तो जुलेंगे तो कोई भला कहेगा कोई बुरा कहेगा अरे कहीं झगड़े में पड़े कोई गंगाल में पड़े अपने बड़ा आराम में घर बैठे ऐसे तो भगवान की सेवा होगी नहीं भगवान तो की सेवा होगी तो उसमें तो सब ये गंजाल कष्ट उठाने पड़ेंगे ये तपस्या है भगवान की सेवा भी तप है जिस प्रकार से कहते हैं कव माया से ये परलोक का तो देखो ये भी नीति की बात परमाथ में आ गए यहां पर कहते हैं माया को छोड़कर के परलोक के लिए प्रयास करना चाहिए अब यहाँ सेवा शब्द जो है देखो विभिन्न थोड़ा थोड़ा बदल बदल के अर्थों में प्रयोग है अब जैसे शब्द आता है भान पेट से ही से ये सेवन करो तो यहाँ सेवन करो कि माने धूप लो आज तापो ये अग्नि का सेवन हुआ धूप का सेवन हुआ सेवन शब्द का प्रयोग किया अब सेवन शब्द का प्रयोग करो मालिक के लिए अपने मालिक के मैंने सेवन करने के माने क्या होगा उसकी सेवा करो आज्ञा का पालन करो जैसा काम बताए उस प्रकार का काम करो अब देखो यहाँ सेवन का तो थो थोड़ा बदला प्रकार से आप ये कहते हैं कि तजमा सेवर् अब यहां सेवन शब्द का अर्थ फिर लगला <coughs> अब यहाँ सेवन अर्थ का क्या हुआ है यहां पर देखो परमलोक तो की प्राप्त करने के लिए मैंने परमार्थ के लिए ब्रह्मलोक <coughs> प्राप्त हो स्वर्ग प्राप्त हो ब्रह्मलोक प्राप्त हो परमात्मा की प्राप्ति हो मुक्ति प्राप्त हो ये सब परलोक ही है तो उसकी प्राप्ति के लिए कल माया को छोड़ करके जो माया जो है माया के जाल में पड़े हुए हैं अब माया क्या हुआ कि मैं और मेरा करके जो ये माया है माया तो की परिभाषा बताई दी भगवान मामने पहले कि मैं और मुहूर्त उत माया तो अपना अहंकार छोड़ो और अपने ममत्व तो छोड़ो बिहारी मान परिवार में अभिमान और उनमें तादात्म लोह आसक्तियां जितनी भी हैं उनके परिवार में धन संपत्ति में शरीर आदि में इन सब इनकी सबके आसक्तियों का त्याग लेना ही माया का त्याग है काम क्रोध आदि को छोड़ो काम क्रोध लो लो ये सब समा यही है इनका सब सबका छोड़ो राजदोष छोड़ो ये सब छोड़ के तब से ये परलोका और फिर परलोक का सेवन करो कि परमात्मा का स्मरण करो सब लोग भगवान का ध्यान करो निर्पण परमात्मा की खोज करो परमात्मा भाव निश्चित रहने का अभ्यास करो ये ये सब साधना करो तब पर की प्राप्ति होगी जैसे कहा फल बताते हैं कि निकम सक संभव सो का इससे जितने की भवसंभव शोक हैं वे सब मिटेंगे भाव के मैंने संसार जीवनी की अपने संसार अपने के रचना अपने ज्ञान के काम लेकर रखी और जिन दुखों में वो जीव पड़ा हुआ है उन दुखों से सबसे छुटकारा पाने के लिए संसार से निवृत्त हो जाओ संसार से छुटकारा पाओ और संसार से छुटकारा पाने के लिए ये नियम बता दिए गए कि देखो इस प्रकार से ऐसे ऐसे करो और ये क्रम कम से बताए गए देखो पहला तो जो वो हो देह नीति है ये पहली जो है ये भानपीठ से ही और आगे ये देह नीति और फिर स्वामी सर्वभाव छल के ये फिर जीव की जीव का धर्म है ये और फिर ये है सही है से ही ये परलोका ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है तो पहले नीति फिर धर्म फिर क्रम उस प्रकार चलता है और तो जिसका परमार्थ सिद्ध हो गया मुक्त हो गया परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर संसार के कोई दुख उसको नहीं रह जाते समस्त दुखों से उसका छुटकारा हो गया तो कहते हैं देह धरे कर यह फल भाई क्योंकि तो शरीर तो धारण करने का यही फल है मनुष्य देह के शरीर धारण करने की सार्थकता ऐसी में है कि अगर यह सब कर लिया तो शरीर तो धारण करना सार्थक हो नहीं तो पशुओं की तरह से जीवन जीते हुए एक पशु के जैसा जीवन जी लिया खाना पीना पेट भरना बस सोना जागना बस यही सब करते रहे तो इतना मात्र तो पशु भी करते हैं मनुष्य की मनुष्य के जीवन के का सदुपयोग नहीं हुआ मनुष्य का अपना गौरव है अन्य प्राणियों के बीच में मनुष्य एक गौरवपूर्ण प्राणी है और उसका गौरव किस बात में है उसकी बुद्धि का कि जैसी बुद्धि मनुष्य को प्राप्त है ऐसी बुद्धि अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है यह मनुष्य का गौरव है और इस बुद्धि का सदुपयोग करना इस बुद्धि के द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है हम कहां तक पहुंच सकते हैं क्या क्या उपलब्धियां कर सकते हैं उस बुद्धि को उसमें लगा करके परमार्थ सिद्ध कर लेना यह बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग है यह सब तो मनुष्य शरीर की सार्थकता हुई अन्य पशु तो बने बनाए हैं जैसे अंग्रेजी में परिभाषा सौक्रेटीज दी परिभाषा दी सुक्रात में तर्कशास्त्र की पुस्तक लिखी और तर्कशास्त्र में आता है अनुमान प्रमाण के अनुमान कैसे किया जाता है तो उसने अनुमान के नियम बनाए कि इन नियमों से विचार करो तो अनुमान सही निकलेगा तो अब अनुमान बनाने में फिर उसने उदाहरण दिए तो उदाहरण दिए तो एक बात बार बार आता है उसकी पुस्तक में मैन इज ए रेशनल एनिमल मैन इज ए रेशनल एनिमल ये बार बार उसमें रिपीट होता है रेशनल hmm? <coughs> तो अब एनिमल तो सभी है <coughs> अब जब जब परिभाषाएं दी जाती हैं, तो इस तर्क शास्त्र में परिभाषा का भी अध्याय आता है परिभाषाएं में बताई जाती है परिभाषा कैसे बनाई जाती है मैं किसी वस्तु की परिभाषा बताओ परिभाषा बना जो ऐसा ऐसे पहचान हो जिससे उस वस्तु की जानकारी हो जाए जैसे गाय की परिभाषा क्या है तो गाय की परिभाषा में पहली बात यह कि जैसे अन्न पशु होते हैं वैसे गाय भी होती है लेकिन अन्न पशुओं से गाय में कुछ विशेषता है जो अन्न पशुओं में नहीं है वो बता करके तब उसकी परिभाषा होती है तब ऐसे कहते हैं गाय चार पैर वाला एक ऐसा पशु है जिसके के सीर पूछ तो होते ही है लेकिन गले में एक झालर भी होती है नहीं? अब ढूंढो देखो अब ऐसा पशु जब ढूंढोग तब गाय में जाकर के आप रुक जाओगे ठीक देखो अन्य कहीं जो है वो चार पैर वाले के तो बहुत घोड़े मिल जाएंगे गले मिल जाएंगे बकरी मिल जाएंगे बानर मिल जाएंगे और जिनके की सींग भी हूँ कुछ भी हूँ ऐसे भी जानवर मिल जाएंगे भैंस के भी सींग होती है कुछ भी होती है बकरी के भी सींग होती है कुछ भी होती है ऐसे जानवर भी मिल जाएंगे <coughs> लेकिन फिर जब देखो कि जिसके की गले में झालर हो अब देखो अब झालर वाला जब जानवर ढूंढने लगेगा तब गाय मिलेगी बाकी आपको सबको जानवर नहीं मिल तब ये परिभाषा हुई है तो परिभाषा ऐसी बनती है कि पर परिभाषा में अतिव्याप्त व्याप्त दोष और नहीं होती है अति दोष तब कहलाता है जबकि झालर वाले तमाम पशु हों तो तरह गाय एक थोड़ी झालर वाली गले में झालर वाली पशु होती है वो उसमें भी होते उसमें भी होते उसमें होते तमाम पशु होंगे तो वो परिभाषा जो पूरी नहीं हुई परिभाषा का दोष अति व्याप्त दोष हो जाएगा अगर उस परिभाषा की कई वस्तु मिलने लगे हुँ? अभी जो तो थोड़ी उसके तर्कशास्त्र की बातें हैं ये भी अपने व्यवहार काल में भी काम आती हैं तो थोड़ी थोड़ी बात सीखनी चाहिए अध्यात्म विद्या सीखते हैं ज्ञान मान की बातें हैं तो थोड़ी इसको भी देखते हैं ऐसे करके मनुष्य की परिभाषा क्या है, है? तो मनुष्य मनुष्य भी एक पशु है प्राणी है, है लेकिन दो पैर वाला प्राणी है मनुष्य तो एक ऐसा दो पैर वाला प्राणी है जिसमें की बुद्धि विशेष होती है नहीं? अब देखेंगे अन्य प्राणी जितने हैं उनमें चार चार पैर हैं छह छह पैर हैं आठ आठ पैर हैं कोई कीड़े ऐसे मिल जाएंगे जिनके के आठ आठ पैर हैं प्राणी है। नहीं? नहीं? अब देखो दो पैर वाला प्राणी कौन है हो सकता क्या आपको दो पैर वाला प्राणी को और भी मिल जाए मनुष्य के उसके दो पैर हो लेकिन अभी कहते हैं कि उसमें बुद्धि विशेष हो तब वो मनुष्य है तब मनुष्य की परिभाषा इस प्रकार से हुई जैसे कि में कह दी कि मैनुज रेशनल एनिमल तो मनुष्य तो तब एनिमल वो मनुष्य कहलाएगा जब रेशनैलिटी हो रेशनल तो बुद्धि हो, विचार कर सकता और अपनी बुद्धि को इस प्रकार से विवेक के द्वारा प्रयोग में सत सत का विचार कर सके भले बुरे का विचार कर सके जो कुछ अपने लिए कल्याणकारी हो उसके लिए समझ सके और वो कल्याणकारी जो कुछ उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करे ऐसी बुद्धि जिस व्यक्ति को हो तो, तो वो मनुष्य की परिभाषा में आता है नहीं तो मनुष्य की परिभाषा में नहीं आता देखने मात्र के लिए वनुष्य का दोपहर का है इसलिए ये कहेंगे मनुष्य तो ये भी छुट दो पैर का है चार पैर नहीं है जैसे कहते हैं कि पशु कुछ छाण ही नही तो संस्कृत में नहीं इस्लोग आता जिसमें कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो, जो वो हो पूछ और सिंह के बिना एक पशु है अब इसमें सिंह भी नहीं होते हैं पूछ भी नहीं होते हैं लेकिन एक पशु है फिर भी अब दो पैर का पशु है ये तो शारीरिक लक्षण है तो ये कहते हैं विशेष प्रकार नाना प्रकार के पशु होते हैं कैसा लेकिन उसमें उसकी मनुष्य में विशेषता ये दो पैर सीझ नहीं है पूछ नहीं है यह विशेषता उसकी नहीं है मुख्य विशेषता उसकी बुद्धि की है और बुद्धि का प्रयोग करके यदि व्यक्ति अपने जिस जो के अज्ञान के कारण से उसने अपने आसपास संसार की रचना कर ली और संसार के बंधन में पड़ गया और अपराधी का अनुभव करता है अपने कर्म का बंधन जनमृत्यु का चक्र का बंधन ये जो बंधन अनुभव करता है पराधीनता अनुभव करता है इससे अगर बाहर निकलने का रास्ता खोल ले और छुटकारा पा जाए तो उसने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग किया और पूर्व मनुष्य मनुष्य कहलाएगा नहीं तो तमाम दुनिया में पशु रहते थे वो भी पशु ये कहने के तात्पर्य कि देह भरे कर यह फल पाई भाई शरीर धारण करने का ये फल है मैं मैंने मन यहां देह धरे के मैने मनुष्य शनि धारण करने का शरीर ये फल इस प्रकार का है कि भगी राम सबका बिहारी और सब दुनिया के काम छोड़ो भगवान का भजन करो यहाँ भजन भी, के करते भी भड़ सेवा के अर्थ में ऊपर सेवा सेवा करते चले आ रहे हैं यहाँ पर भी भजन भज धात्र संस्कृत में सेवा के अर्थ में प्रयोग की जाती है भजन हिंदी में अपने प्रयोग होने लगा दूसरे अर्थ में लेकिन संस्कृत में भजन के माने भज के माने सेवा <coughs> तो कहते हैं भगवान का भजन करो मैंने भगवान की सेवा करो और भगवान की सेवा करने के माने भगवान का चिंतन करो भगवान की खोज करो भगवत भगवत गुणों के धर्मों का पालन जीवन में करो लाओ और परमात्मा भाव प्राप्त कर लो इं? ये ये प्राप्त कर लिया तब तो सार्थकता नहीं तो कोई व्यक्ति अहंकार करे कि मैंने ये कर लिया मैंने वो कर लिया मैंने दुनिया में ये किया मैंने दुनिया में वो किया अरे तो ये तो तुम्हारे हिसाब से अपने हिसाब से तुमने ये किया तुमने वो किया और बहुत किया लेकिन कुछ नहीं किया समझते रहोगे बहुत किया झुंठा अंकार की बात कुछ नहीं किया किया तब जिस जाल में फंसे हुए उसने से निकल पाए नहीं और किया तमाम तो क्या किया <coughs> सही सोई, सोई बड़ा भागी अब कहते हैं कि रिपोर्ट <coughs> अब व्यक्ति गुणमान कौन है बड़ा भाग्यशाली कौन है आ, कि जो रघुवीर चरण अनुरागी जो भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाला जिसे भक्ति प्राप्त हो गई परमात्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो गया परमात्मा में भक्ति आ गई परमात्मा में भक्ति आ गई मन परमात्मा भावना में दृढ़ता से स्थित हो गई सरा ही परमात्मा भावना में स्थित है उसको भूलते नहीं जीव भाव छूट गया शरीर भाव छूट गया संसार की आसक्तियां छूट गई इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति आ गई तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति कहता है ये सबसे बड़ा भाग्यशाल